समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय को लेकर बातें करते हैं और ख़ास करके जैसे कि डिजास्टर के ऊपर या पर्यावरण के ऊपर हम लोग बातें करते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष समय की मांग इस प्रोग्राम में एमपी सिंह जी हैं डॉक्टर एमपी सिंह प्रोफेसर भी है और साथ ही साथ डिजास्टर पे उन्होंने काफ़ी काम किया है साथ ही साथ अभी रोड सेफ्टी पे भी उन्होंने काम किया है तो हम लोग बातें करेंगे आज डिजास्टर पे एमपी सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आभार मधुबन रेडियो का बहुत <laughs> बहुत डॉक्टर <बहुत सुक्रिया। laughs> साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जीवन में डिजास्टर की जब भी हम लोग बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ नुकसान हुआ हो या कुछ आपदाएं आ गई हो वो हमारे दिमाग में पहले आ जाती हैं डिजास्टर में किस तरह का काम होता है या फिर नेचुरल कैलॉमिटी जैसे हम लोग कहते, कहते हैं पांच तथा और फिर उसके बाद में हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वो नेचुरल कैलॉमिटीज अलग बात है लेकिन कुछ चीजें हमारे आस भी होती हैं जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम लोग अवेयर नहीं होने के कारण वो फिर बाद में एक बड़ा रूप के सामने जब आ जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ जी लेकिन क्यों हुआ ये तो अभी का प्रश्न है लेकिन इसके पहले कैसे हुआ और किधर से शुरू हुआ और वो क्या मेरे वजह से हुआ ये हम लोग कभी तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा डिजास्टर पे अपने विचार शेयर कीजिए हमारे सभी श्रोताओं के लिए निश्चित भाई साहब मैं कहना चाहूंगा की ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है कि प्रकृति के सामने तो किसी की कुछ चलती नहीं है। जी और जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तभी कहीं पर यह चीज़ें देखने को मिलती हैं पहले समय पर यह डिज़ास्टर नहीं होता था क्यों नहीं होता था क्योंकि पहले बहुमंजिला इमारतें नहीं बनाई जाती थीं ज़मीनों को खोदा नहीं जाता था ज़मीनों का दोहन नहीं किया जाता था पेड़ पौधों को नहीं काटा जाता था ज़मीन का सौंदर्यकरण नहीं होता था तो इसलिए वो वाइब्रेशंस नहीं होती थी आज जंगल उजड़ते जा रहे हैं उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं यदि मान के चलो कि मेरा घर है और मेरे घर पर कोई बुलडोजर चला दे तो मेरे परिवार की जो वाइब्रेशंस होंगी वो बद्दुआ होंगी वो किसको लगेंगी कहाँ जाएंगे तो जो जीव जंतु इस प्रकृति में रहने वाले थे उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो कई बार इतनी आ जाती हैं कि कई बार या तो जल की तबाही मच जाती है या कहीं पर पृथ्वी हिलती है बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं कहीं फायर एक्सीडेंट हो जाते हैं कहीं आगजनी घटनाएँ हो जाती हैं कहीं बाढ़ आ जाती है कहीं भूकंप आ जाता है कहीं सुनामी आ जाती है बहुत सारी चीज़ हो जाती है जी जी लेकिन समाज के लोगों से भारतवर्षवासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा क्योंकि मैं डिजास्टर पर 2005 से काम कर रहा हूँ और मेरी आपदा प्रबंधन पर हिंदी और इंग्लिश में किताबें भी मैंने लिखी हैं देश के बहुत विभिन्न पहलुओं पर मैं जो है इसमें जागरूकता कार्यक्रम देने के लिए देश के विभिन्न कोनों पर जाता रहता हूँ तो क्या है कि हम लोग यदि जागरूक हो जाएंगे तो इन आपदाओं से जान और माल की सुरक्षा कर सकते हैं यदि हम जागरूक नहीं हैं फॉर एग्जाम्पल हम रेडियो हाउस में बैठे हुए हैं मधुबन के अंदर बैठे हुए हैं और अचानक यहाँ पर पृथ्वी हिलने लगे और ये बिल्डिंग गिर जाए तो जब तक इस बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोगों को ये न पता हो कि हमारा एग्जिट गेट कहाँ पर है हमने निकलना कहाँ पर है या हम निकल नहीं सकते हैं इसी बिल्डिंग के अंदर फंस जाते हैं तो अपने आप को हम कैसे बचाएंगे? जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि अभी तो लोगों को यही नहीं पता जब हम टी पर देखते हैं लाइन आती हुई कि वहाँ पर इतने रैक्टियर का डिज़ास्टर आया भूकंप आया तब हम लोगों को पता चलता है उससे पहले हम ऑफिस में काम कर रहे हैं घरों में बैठे टीवी देख रहे हैं और वर्किंग प्लेस पर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें नहीं पता चलता हमें कोई एक्सपर्ट जब बताता है जब जाकर के पता चलता है कि यहाँ हल्का सा पृथ्वी हिली तो थी तो क्या है कि मान के चलो आपके रेडियो को जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग इस चीज़ को अपना मंथन करेंगे चिनन चिंतन करेंगे कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो भूकंप जो होता है वो पल दो पल का होता है ज़्यादा लंबा समय का नहीं होता कि दस पाँच मिनट का नहीं होता है एक हल्का सा झोंका आता है और उस झोंके के बाद वो रिपीटेड हो जाता है कई बार दो मिनट बाद चार मिनट बाद छह मिनट बाद घंटे बाद आधे घंटे बाद फिर वो ऐसा आता है तो उस दौरान के अंदर हमें सचेत हो जाना चाहिए कि एक बार का जो झटका आया है मान के चलो कि हम घर के अंदर हैं तो घर में यदि कोई भी मेज है तो मेज के नीचे अपने आप को हम पा सकते हैं क्योंकि हमारी हेड इंजरी नहीं होनी चाहिए नहीं। हमारी सरवाइकल की ये जो हमारी ये नहीं टूटनी चाहिए तो यदि मान के चलो हम सिर को बचा लेते हैं हेलमेट है घर में तो हेलमेट को लगा लें यदि कोना है कोने के अंदर खड़े हो जाए या बैठ जाए पिलर है पिलर के आसपास में हो जाए लिफ्ट है तो लिफ्ट में हम ना जाएं सीढ़ियों के माध्यम से हम यदि खुली जमीन में जा सकते हैं तो जगह कोशिश करें निकलने की लेकिन हमें पता है कि खुली जगह है ही नहीं, नहीं। गली पाँच फुट की है और चारों तरफ को तीन तीन चार चार मंजिल की इमारतें बनी हुई हैं तो वो निकलना बुद्धिमानी नहीं है देखा कि हम निकलते भी हैं तो सामने पेड़ खड़ा हुआ है अरे भूकंप आएगा पृथ्वी हिलेगी तो पेड़ भी गिरेगा हम यदि निकलते हैं निकलते देखा कि तार तार हैं इलेक्ट्रिक पोल है इलेक्ट्रिसिटी है तो जब हम निकलेंगे तो वहाँ से वो इलेक्ट्रिक पोल का भी एक्सीडेंट हो सकता है तो इसलिए हमें ये समझदारी दिखानी चाहिए कि जब भी यदि ऐसा कुछ होता है और हम पाँचवीं मंजिल पर रहते हैं तो हमें वहाँ से जंप नहीं लगानी चाहिए कि हम किसी कीमत पर हम खुली जगह में नहीं आ सकते और हमें ये कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी मौत हो जाएगी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए करने वाला परम पिता परमात्मा है ये सब जानते हैं कि सिर्फ बाबा की कृपा है और सिर्फ बाबा बचाने वाला भी वही है यदि तुम्हारी विल पावर है, जागरूकता का परिचय दिया है और तुम अपने आप को बचा सकते हो क्योंकि मलबे में मलबे में दबने के बाद भी लोग मरते नहीं हैं क्योंकि हमने डिजास्टर में काम किया है सात सात दिन आठ आठ दिन के बाद भी हमने जीवित लोगों को बचाया है क्योंकि जैसे ही डिजास्टर आता है डिजास्टर आने के बाद में जहाँ पर इस प्रकार के एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाते हैं वहाँ पर सौ नंबर पर डायल कर देते हैं पुलिस पहुँच जाती है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पहुँच जाता है फिर हम एनडीआरएफ को फ़ोन कर देते हैं एसडीआरएफ को फ़ोन कर देते हैं एन के जवान और एस के जवान पहुँच जाते हैं चलो टाइम लगता है उसमें लेकिन उस टाइम तक तो रेस्क्यू टीम काम कर रही होती है जो जिला होता है जिले के अंदर रेड क्रॉस का होती है एन होती हैं उन सब के वॉल्टियर होते हैं उनको ट्रेनिंग दी हुई होती है और वो ट्रेनिंग जो है उस में जो ट्रेनर्स होते हैं वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं आने के बाद में वहाँ की बाउंड्री कर देते हैं एक बैरिकेड्स लगा देते हैं ताकि जो गांव देहात के लोग होते हैं शहर के लोग होते हैं वो शहर के लोग और गांव के जो लोग होते हैं उन बेचारों को कुछ पता नहीं होता नहीं। नहीं। वो भावनाओं में होते हैं और जैसे वो भागते हैं भागते हुए फिर सेकेंड एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ हमारी एम्बुलेंस नहीं जाती जा सकती है क्योंकि लोग जो होते हैं उनको रूल्स ऑफ दूसरा पता नहीं होता है नहीं। हमारी वहाँ ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है वो नहीं जा सकती है या फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो नहीं जा सकती है तो छोटी छोटी गली हैं क्योंकि हमारा जो डिजाइन उस तरीके से नहीं है कि खुली एरिया हो तो जब हम इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जब वहाँ पर पहुँच जाता है तो बचाव पक्ष में काम करना शुरू कर देता है और कुछ रेस्क्यू टीम आ जाती हैं वो आवाज़ लगाती है कि हम आ गए हैं आप चिंता मत करो आप आवाज़ लगाओ वो बोलो तो जब वो कोई क्योंकि इतनी देर में तो कोई मरता भी नहीं है यदि सिर बच गया है हेड इंजरी नहीं हुई है तो एक साथ कोई कॉलअप नहीं होता है लेकिन जैसे ही हम आवाज़ लगाते हैं और अंदर से आवाज़ आती है रोने की आवाज़ आती है या किसी को बुलाने की आवाज़ आती है क्योंकि मैं कोने में खड़ा हुआ हूँ तो मैं आवाज़ दे सकता हूँ मैं उनको बता सकता हूँ कि मेरे परिवार में चार आदमी हैं चार में से दो निकल गए हैं दो दबे हुए हैं एक हैंडी है एक दिव्यांग है एक विकलांग है एक पैरों से नहीं चल सकता है तो इस प्रकार की कैजुअलिटी हमारे पास पड़ोस ने वाले लोग हैं उनको भी पता उनको होती भी है पता हो वो भी बता देते हैं तो कुछ डाटाज के ऊपर हमें पता चल जाता है और कुछ डाटाज पर जब हम पता चल जाता है तो उसके आधार पर हम रेस्क्यू काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन उसमें अक्सर क्या है कि जो आज मधुबन रेडियो को सुन रहे हैं वो सावधानी जरूर बरतते हैं क्योंकि ऐसे टाइम पर क्या होता है जब मलबा दब जाता है तो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले जो लोग होते हैं उसके ऊपर से चलना शुरू कर देते हैं यदि वो ऊपर से चलेंगे तो उनके नीचे आत्माएँ जो दबी हुई हैं उनकी मौत हो सकती है तो कभी भी इस प्रकार से मलबे के ऊपर ना चलें दूसरा मलबे के अंदर यदि कोई कील है कोई लकड़ी है कोई किसी प्रकार की चीज़ है तो उसको निकालने की कोशिश भी ना करें क्योंकि उसको निकालेंगे तो क्या होगा कि उसके नीचे से जैसे ही आएगा मलबा एक साथ जाएगा और कोई कैजुअल्टी उसमें है तो उसके हाथ पैर टूट सकते हैं उसका नुकसान हो सकता है दूसरा मलबे को हटाने के लिए नुकीली चीज़ों का प्रयोग ना करें कि नुकीली चीज़ों से जब हम उसको हटाते हैं तो उसके जो कैजुअल टी दबी हुई है उसकी वो लग सकती है उसकी मौत हो सकती है तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है कभी भी स्मोकिंग करते हुए ना चलें या हमारे पास माचिस की तीली ना जलाएं क्योंकि ऐसे टाइम पर बहुत कुछ हो सकता है इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट हो सकता है जो तारें टूटी हैं वो तारें वहाँ पर नंगे पैरों से नहीं जाएँ नंगे हाथों नहीं होने चाहिए पैरों में पैरों के अंदर गमबूट होने चाहिए ताकि हम वहाँ पर जो कोई कील है कोई पत्थर है कोई नकीली चीज़ है जो पैरों में ना जा सके नंगे हाथ नहीं होने चाहिए हाथों में दस्ताने होने चाहिए दस्ताने होंगे तो मान के चलो कि आपने किसी दीवार को टच भी कर लिया और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी लाइव है तो वो लाइव इलेक्ट्रिसिटी नुकसान नहीं पहुंचाएगी आपको स, आपको वहाँ पर शौक नहीं लगेगा तो गांव देहात के जो अक्सर जो अन लोग कह है सकता हैं गांव देहात में भी अब पढ़े लिखे लोग हैं बहुत सारे समझदार हैं कई आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो देश की सेवा करते हैं उन लोगों को वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है कोई पुलिस ऑफिसर्स होते हैं लेकिन कई बार वो मदद के लिए नहीं आते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं और क्योंकि ह्यूमन बीइंग हैं हम मानव के मानव के काम मानव आता है मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए ये भीड़ उछीर किसी के पास भी हो सकती है और जब भी हमारे पास कोई ऐसी आपदा आती है तो उसमें धन और जन का नुकसान ना हो इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है जिसके लिए मधुबन रेडियो बहुत अच्छा काम कर रहा है और मधुबन रेडियो के माध्यम से हम अपनी बात को जब जन तक के पास पहुँचाते हैं जो भी हमारे श्रोता होते हैं वो गुड लिस्नर होते हम उनका सम्मान भी करते हैं कि उस बात को अपने तक सीमित ना रखें वो अन्य लोगों को भी बताएं अपने घर में भी बताएं कि आज रेडियो पर हमने ये सुना था प्रोफेसर एम पी सिंह डॉक्टर एम पी सिंह दिल्ली से आए हुए थे और वो इस प्रकार का डिजास्टर के पर बोल रहे थे तो डिजास्टर हो सकता है प्रकृति की दन है वो कभी भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है और किसी के साथ भी घटना घट सकती है तो उसमें उस व्यक्ति विशेष का दोष नहीं होता है उसमें हम समाज के लोग जो होते हैं एकजुट हो जाए उनकी रक्षा के लिए सुरक्षा के लिए हमें काम चाहिए मदद के लिए काम करना चाहिए जिला प्रशासन का हमें सहयोग देना चाहिए और जो एन उसमें काम करती हैं उसमें ज़्यादा अफवाहें नहीं फैला फैलानी चाहिए है, वहाँ तो इतने आदमी मर गए इतनी बिल्डिंग जल गई इतना आग लग गई इतने कुत्ते मर गए इतनी भैंस मर गए इतने जानवर मर गए वहाँ तो पुलिस काम ही नहीं कर रही है प्रशासन काम ही नहीं कर रहा है इस प्रकार की जो स, जो कुछ लोग होते हैं र्यूमर फैलाते हैं वो र्यूमर हमें नहीं फैलाना चाहिए जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को डिज़ास्टर में किस तरह की बातें होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं तो जहाँ पर भी इस तरह की घटना होती है वहाँ पर कुछ ट्रेन लोगों का ही काम होता है हम सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है आप लोग क्या कर सकते हैं तो थोड़ा सा विलंब हो सकता है लेकिन आप वेट करेंगे तो चीज़ें जो है आसानी से और बहुत ही अच्छा कारीगिर हो सकता है कम से कम लोगों की जाने जा सकती है और हम लोग कभी कभी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अरे अरे अरे चलो हम लोग हेल्प करते हैं तो बिना ट्रेनिंग के हम लोग कुछ करते भी है तो वो और भी नुकसान वाला काम हो सकता है तो इसीलिए ये एक सावधानी वाली बात आ जाती है कि आपकी ज्ञान किसी की जिंदगी को बर्बाद करा कर है और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए करना भी नहीं चाहिए इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान बहुत जरूरी है हर चीज का चाहे थोड़ा सा वेट जरूर कर सकते हैं आप उसमें और जल्दबाजी भी कभी भी नहीं कर शांति व्यवस्था को बनाए रखें लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें भगदड़ ना मचाए लोगों को गलत तफवा ना फैलाए लोगों को भड़काए नहीं लोगों को मोटिवेट करें लोगों के हम हम खड़े हुए हैं कोई बात नहीं जल्दी निकाल लेंगे आप पुलिस प्रशासन आ आ चुका है आ रही है है एनडीआरएफ रही कोई बात नहीं इसके परमात्मा से कौन लड़ सकता है? <laughs> जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेड मॉज पर नाइनटी सुनते रहो मस्कर रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं समय की मांग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं कभी कभी तो मुझे दूसरे दिन आप लोगों का मैसेजेस आता है और बताते हैं कि हमने कल आपका प्रोग्राम इस तरह का सुना था काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है तो आशा करता हूँ आज भी आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है डॉक्टर एम पी सिंह जी हमारे साथ हैं दिल्ली से बिलोंग करते हैं और जैसे कि उन्होंने शुरुआत में ही बताया बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कवर किया अपने शॉर्ट शब्दों में लेकिन अभी मैं उनसे एक अनुभव सुनना चाहूंगा एम सिंह जी बहुत जी, बहुत स्वागत है फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया जैसे हम लोग बातें बहुत करते हैं या फिर हम किसी प्रैक्टिकल सिारे को जब देखते हैं उसका जब वर्णन करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है सुधिंग भी लगता है और इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरह से लोगों तक पहुँचता है तो मैं चाहूंगा एक आध छोटा सा जो एक्सपीरियंस है बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके पास है बहुत जगह आप गए भी होंगे तो मैं चाहूंगा एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप जरूर शेयर करें जिसमे इस तरह का आपने रेस्क्यू का काम किया है बहुत सुंदर मधुबन रेडियो सुनने वालों का सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं अपना छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं कि भुज के अंदर 2001 में जब डिजास्टर आया था जी जी तो वहां पर बहुत बड़ी मैं कहता हूं कि बहुत ही देखने के लिए भी मन नहीं करता था इतनी तबाही मच गई थी कि हजारों गांव के गांव कहीं मतलब उनमें कोई एक जीव जंतु दिखाई नहीं पड़ता था नहीं, नहीं, नहीं। सारी लाशें लाशें दिखाई पड़ती थी सारे कंकाल तंत्र दिखाई पड़ते थे तो मुझे पता है कि जब मेरे साथ में कुछ प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर गए थे तो प्रशासनिक अधिकारियों ने जाने से यहाँ से दबाव प्रभाव में चले गए लेकिन जब वहाँ पर देखा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम लोग यहाँ काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़े प्रोफाइल के लोग होते हैं और बड़े प्रोफाइल के लोग होते हैं तो उनको रहने की जो लग्जरियस लाइफ होती है वो कैसे जंगल में रह पाएंगे वो कैसे टेंटों में रह पाएंगे वो कैसे वहाँ पर खाने पीने की सुविधा नहीं होती हैं वो तो जैसा देश वैसा भेज करना पड़ता है जैसी स्थिति होती है जैसी परिस्थिति होती है हमने तो पाँच पाँच सात सात दिन भूखे भी रहे हैं हमने तो अपनी जो टाइट हमारी ड्रेस होती है उसमें फिटिंग होती है कि कहीं से लूज कपड़ा नहीं होता है और उसमें चार पांच पैंट में जेब होती हैं उनमें हम चना भर लेते हैं कुछ गुड़ की दाने डाल लेते हैं <laughs> और कुछ एक दो एक बोतल पानी रख लेते हैं दो चने के दाने लिए एक थोड़ा सा गुड़ का लिया और कभी प्यास लगी तो एक घूट पानी पी लिया मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्यास लग रही तो एक लीटर पानी को पी जाएंगे क्योंकि वहाँ पानी भी नहीं मिल पाता है क्योंकि पानी भी वह प्रदूषित होता है जिन लोगों को जो चीज मिलनी चाहिए मिल तो तो हूँ कि थोड़ी देर थोड़ी सांत्वना करके लोग रह लेते हैं लेकिन मैंने राजा राजाओं जैसे जीवन गुजार रहे जो लोग होते हैं उनको पानी के लिए तड़फते देखा है और मतलब इस प्रकार का एक्जाम्पल कि मैं इस पर क्या ब्याह करूँ मेरी आत्मा रोती है कई बार बहुत बुरा सीन मैंने देखे हैं और वहाँ पर लोग मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं यहाँ से झूठी वाहि बहुत लूटते हैं यहाँ से सामान भी बहुत सारे लोग देते हैं लेकिन वो प्रॉपर सामान वहाँ पहुँच नहीं पाता है डिजास्टर से पहले क्या करें डिजास्टर के दौरान क्या करें और उसके बाद क्या करें डिजास्टर से पहले तो हमारी जागरूकता है सिर्फ ओनली कि हम जागरूक रहें अपने घर मकान दुकानों को डिजास्टर के आधार पर बनाएं हम पहले ही उसमें ऐसी मजबूत चीज़ लगाएं कि उसमें यदि वो गिर ना गिरे तो उसमें हमें पहले कॉस्ट आती है लेकिन हम अपने बच्चों के लिए बड़ा सुखमय जीवन दे जाते हैं लेकिन कई बार क्या है कि हम बिल्कुल कागज़ की दीवार बना देते हैं हम शीशे का महल बना देते हैं जहाँ पर उसमें बहुत बुरा हाल हो जाता है जैसे कि आप लोग बैठे आपके पीछे शीशा लगा हुआ है और हल्का सा ब्रेक हुआ तो आपके शरीर को इछलनी कर देगा और मतलब वैसे नहीं आपकी मौत आई लेकिन जब उन शीशों को कोई भी डॉक्टर जब बाहर निकालेगा तो उसमें तड़फन जो होगी उसमें वो देखने मतलब जो होता है तो प्यारे साथियों जो मुझे सुन रहे हैं मेरी मतलब बड़ी मार्मिक स्थिति रही है वहाँ पर जब मैंने देखा भोज के अंदर कि टेंटों में कुछ लोग हम जबरदस्ती ले गए थे कि नहीं मानव हो मानव को मानव के काम आना चाहिए इस समय हमारी वहाँ पर बहुत ज़रूरत है लेकिन वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी फॉर्मैलिटी पूरी करते हैं और चले जाते हैं क्योंकि ये देश वीर कहते तो हैं कि यह देश है वीर जवानों का अलवीलों का मस्तानों का मेरे देश के यारों क्या कहना ये देश दुनिया का कहना गीत तो बहुत अच्छा बनाया था लेकिन जब वो किसी की मां बहन बेटी भाई पर कोई चीज गुजरती है तो हम सिर्फ मूक बधिर बन जाते हैं हम सिर्फ उन चीजों को देखते रहते हैं और हम उनका विरोध नहीं कर पाते हैं तो ये आपदाएं जब भी आती हैं इन आपदाओं में जान माल की मैंने पहले भी कहा था उसको कम किया जा सकता है कि जैसे ही आती हैं हमने मैं कई बार गया हूँ और वहाँ पर पुलिस प्रशासन लेकर के जब पानी का बहाव आता है बाढ़ आती है तो हम कहते हैं कि तुम इस गांव को खाली कर दो लेकिन गांव के लोग होते हैं नहीं जी यहाँ तक तो पानी कभी आया ही नहीं हम अपने आप कर लेंगे अब हम अपने बल का प्रयोग करते हैं पुलिस अपने बल का प्रयोग करती है जब डंडे मारती है जब वो फिर क्या कहते हैं फिर वो पुलिस केस कर देते हैं कि जो हमारे अधिकार है हमारी ज़मीन है हम तो यहीं रहेंगे हमें कैसे निकाल सकते हो लेकिन जब पुल पानी एक साथ आ जाता है और फिर बहाव होता है फिर भी वो लोग वहाँ से नहीं निकलते हैं फिर भी वो मकान की छतों पर चढ़ जाते हैं मीन्स उस मकान के अंदर जो अनाज में भरा हुआ अनाज जो बोरियों में भरा हुआ है उसमें उनकी जान पड़ी हुई है और वो छोटा सा जो बच्चा है उसकी जान बचाने के लिए तैयार नहीं है उस बूढ़ी जो सत्तर साल अस्सी साल के जो बुज़ुर्ग हैं जो चल नहीं सकते तैर नहीं सकते भाग नहीं सकते उनको बचाने की उनकी चाहत नहीं है बस क्या है कि मेरी तो जो जेवर है जो बुर्जी में रखा हुआ है वो नहीं होना चाहिए वो नहीं जाना चाहिए छोटे लालच में कच्चे लालच में आ जाते हैं और उसमें परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं यदि ऐसा कहीं पर होता है तो उन्हें इन चीज़ों का मुँह नहीं होना चाहिए क्योंकि एक साथ पानी इतना नहीं आता है जो अचानक पूरे गाँव के गाँव को बहा करके ले जाए यदि हम जागरूकता के पर से दे दें पुलिस और प्रशासन का साथ दे दें और समय रहते हुए यदि हम अपनी जगह पर जगह को खाली कर दें और जो हमारे पशु हैं उनको भी हम खूंटा से खोल दें ये ना कोई हमारे साथ लेकर के जाएंगे कहाँ लेकर के जाएंगे कहाँ जगह होगी क्योंकि व्यवस्थाएं होती नहीं हैं पशु तो फिर भी तैर करके निकल करके फिर भी कही कहीं ना कहीं ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएगा और यदि कोई जागरूक इंसान है जिसको तैरना आता है वो पशु की पूंछ पकड़ करके भी उस पानी से तैर के निकल सकता है पशु के ऊपर बैठ कर के भी निकल सकता है या सूखी बांस की बल्लियाँ होती हैं उनको भी कर सकता है या अपने घरों में बोतल होती हैं बोतल के मुंह पर बांध करके उनको अपने शरीर से लटका करके या छोटा बच्चा है जिसको हम कंधे पर नहीं उठा सकते हैं हम बड़े बूढ़े आदमी हैं तो यदि हम बोतल उसको बंद करके उसको बाँध देते तो डूबेगा नहीं वहाँ कोई ना कोई तो बचा लेगा कहीं ना कहीं पर तो निकल वो तो जैसे यदि हमारी सोच होती है यदि हम तैयार होते हैं मेंटली तैयार होते हैं जागरूकता कार्यक्रम को देखते रहते हैं उसके आधार पर हम कोई बंबू बना लेते हैं उसके बाँस हम और उसको हम रख देते हैं तो उस पर भी चार पांच आदमी बैठ करके उस पानी पे जा सकते हैं वो भी लोग नहीं डूबेंगे तो बहुत सारी सिस्टम है कि हम उसको कर सकते हैं लेकिन चाहे करने के लिए तो दिल चाहिए मन चाहिए इच्छा चाहिए, चाहिए मानवीय गुण चाहिए एक सिंपैथी चाहिए किम्पैथी चाहिए कि काश मेरे परिवार के साथ ऐसा होता तो क्या होता काश मेरा बेटा होता मेरी माँ होती तो क्या होता लेकिन जब दूसरे लोग कर रहे होते हैं तो कई लोगों को शगुन मिलता है कि अच्छा है मर गया चला गया लेकिन ये नहीं पता कि आज ये गया कल तुम्हारा भी नंबर हो सकता है हुँ, हुँ, क्योंकि ये आग किसी को पहचानती नहीं है पानी का कोई यार दोस्त नहीं होता है इसमें जो पानी बहता है और जिसको कितना क्योंकि पानी में जाने के बाद तो मैंने नहीं देखा कि पानी से इतना बारीक होता है कि घर के घरों को बहाने में और ढाने में देर नहीं लगाता है तो साथियों में कहना चाहता हूं कि जागरूकता कार्यक्रम के अंदर जय डॉक्टर एम पी सिंह की जो बातें हैं इनको अपने आचरण में लेकर के आएँ व्यवहार में लेकर के आएँ और लोगों की मदद करें एक दूसरा ए, मैं भी आपको देना चाहता हूं कि पिछली बार आपने देखा होगा कि केदारनाथ और उधर जो हमारा तबाही मची थी पानी की तो मैं वहाँ पर कार्य कर रहा था तो एक महिला पानी में डूब रही थी और उसने इस प्रकार से उसको पत्थर को पकड़ा हुआ था तो उसके हाथों में जेवरक गहने थे जल गले में थी तो चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो ये सब कुछ मैं दे दूंगी सब कुछ ले लो मेरा घर ले लो परिवार ले लो जो चाहिए वो ले लो लेकिन मुझे बचा लो लेकिन कोई भी उसके हाथ को पकड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और मैं बहुत दूरी पर था मैं बहुत ऊंचाई पर था मैं पहाड़ के ऊपर था और मैं पहाड़ से देखता रहा लेकिन वहाँ के लोगों ने उस महिला को नहीं बचाया तो इसमें जो कई पीड़ित ऐसे लोग होते हैं जो अपने बचाने के लिए कई बार आपने देखा होगा आज की जब जैसे बरसात ज़्यादा हो जाती है अंडरब्रिज होते हैं वहाँ पर पानी भर जाता है वहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं होती लेकिन वहाँ पर आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं स्कूटर लेकर के जा रहे हैं और वहाँ पर आपके स्कूटर पानी में डूब जाता है तो आप भी डूब रहे होते हैं लेकिन कोई बचाने के लिए आपके साथ नहीं आता है अपनी ड्रेस का ध्यान रखते मेरे कपड़े भीग जाएँगे मेरे पानी भीग जाए पानी से मेरे धन रुपये भीग जाएँगे मानव का जीवन नहीं दिखाई पड़ रहा है कि यदि इसकी नाक में मुंह में पानी चला गया तो ये डूब जाएगा और इसकी मौत हो जाएगी तो साथियों मनुष्य का जो जीवन है ये अमूल्य है इसका कोई मूल्य नहीं है और जो इस प्रकार की हम ड्रेस की बात करते हैं उसकी बात करते हैं तो ये तो दोबारा भी धुल भी जाएंगे सूख भी जाएंगे नहीं भी आ जाएंगे तो इसलिए इस पर हमें काम करना चाहिए बचाव पक्ष में काम करना चाहिए रक्षा सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए एक और मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ वो बहुत ही भीषण एग्जाम्पल है जिसको मैं मतलब जो है मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं एक बार गया को, एक बच्ची थी वो बच गई थी एक परिवार में से उसका परिवार सारा ख़त्म हो गया था तो वो बैठी हुई थी एक कमरे के अंदर और मैं वहाँ पर डाटा तैयार कर रहा था देख रहा था कौन से गाँव से कितने लोग थे कितने तो मैं उस बच्ची से पूछने लगा बेटा कौन कौन थे तुम लोग के तो उसने घूर करके देखा कि तू भी आ जा मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये क्या कह रही है बेटी कैसे हुआ ये सब कुछ तो मैंने कहा बेटा तुम क्यों ऐसे शब्द बोल रहे हो क्या है तो वो फिर घुर्रा करके बोली मीन्स मैं समझ गया कि इसके साथ कुछ अनहोनी हुई है मैंने बहुत कोशिश की दो मिनट चार मिनट छः मिनट मैंने इंसानियत का पाठ पढ़ाया उसकी सिम्पेथी में लिया उसको एम्पथी दिखाई प्यार दिया सम्मान दिया उसको वो बेटी फिर अपने आप को खुली कहने लगी मुझे तो कोई जहर ला करके दे दो ताकि मर जाऊँ मैं सुसाइड कर लूँ मैं तो इस जीवन से मैं तो माँ बाप के साथ भाई बहन के साथ मर जाती तो मेरा अच्छा था मैंने बच कर के क्या किया यहाँ तो सब हवस के भूखे हैं सब ये है वो है बहुत कुछ अनथिकल अनलॉजिकल अनसिस्टेमेटिकल ऐसी बातें उसने बताई जो कि मुझे लग रहा था कि ये इस भारत देश में मतलब रहना ही क्या है जो अपनी बहन बेटियों को भी मतलब जो ऐसे इस चीज़ में जहाँ पर हमें समय पैथी और एमपैथी करनी चाहिए वहां पर हम किस प्रकार के जो गिद्ध बने हुए हैं हम भेड़िए बने हुए हैं हम गंदे लोग बने हुए हैं तो उस टाइम पर बहुत गलत लगा बहुत बुरा लगा तो मैं संदेश देना चाहता हूं कि, कि किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए उसमें मेरी बहन भी हो सकती है मेरी बेटी भी हो सकती है और किसी की बहन बेटी हो सकती है और बहन बेटी सबकी समझौता होती हैं वैसे तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाने की हमारी मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए जब भी कहीं पर किसी प्रकार का कहीं अकेलापन होता है तो उसके साथ में इस प्रकार का अभद्र व्यवहार और अश्लील व्यवहार नहीं करना चाहिए बहुत सारी बातें हैं बहुत सारे तजुर्बे रहे हैं जीवन में बहुत जगह जाना पड़ा है लेकिन नट सेल में मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि यदि हम मानव हैं और हमें परमात्मा ने क्योंकि हमारे कर्मों की सजा हमें भुगतनी पड़ती है ये इसीलिए आते हैं कि जब हमारे कर्म गलत हो जाते हैं हम अपने कर्मों को ठीक कर लें तो ये भूकंप और बाढ़ और ये आपदाएं नहीं आएंगी क्योंकि परमपिता परमात्मा के पास जो दुआएं और बदुुआएँ जाती हैं जिसके साथ में गलत होता है और जिसकी आवाज़ होती है वो परमपिता परमात्मा के पास पहुंचती है वो कहता है कि चलो ठीक है अब तो मुझे इस पृथ्वी का विनाश ही करना है यहाँ के गलत दैत्य लोगों को मारना ही है तो फिर वो इस प्रकार से कर देता है तो इसलिए साथियों आप अपने कर्मों को कर्मों में परिवर्तन ले करके आओ और कर्म यदि ठीक हो जाएंगे कर्मा ठीक होगा तो निश्चित हमें आपदाओं से भी मुक्ति मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये कहीं ना कहीं जो है बातें सुनकर सही भी लगी होगी हमारी अपनी जो आंतरिक जो भावना है हमें जो है वर्तमान समय को देखते हुए वहाँ की नीड को देखते हुए हमें उन चीज़ों पे फोकस रहना है ना कि हम अपने अंतर की जो वासना है उसके ऊपर ध्यान दें और थोड़ा सा मानव होने का प्रतीक जो है हमें दिखाना है नहीं तो हम लोग जो है कई बार अपने फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं जिसकी वजह से मुश्किलें आती हैं और आने वाले समय में भी हम लोग रेस्क्यू करने के बजाय खुद ही उस चीज़ों को जो हो जाते हैं बहुत मुश्किलें आ जाती हैं तो यहाँ पर जो है हमें अपने मूल्यों को आगे रखते हुए मानव होने का परिचय देने का एक सुंदर मौका होता है तो हमें उसे बरकरार रखना है और हमें ऐज ए मानो हमें काम करना चाहिए ताकि हमें अपने साथ भी ऐसा हो सकता है आज हमने किसी और का गैर फायदा उठाया, तो कल कोई हमारे परिवार से भी लोग हैं, हमारे परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं तो उनका भी कभी ऐसा इस्तेमाल ना हो इसलिए हमें ध्यान रखना है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप रेडियो नाइन्टी पॉइंट पर समय की मांग सुनते रहो मस्कर रहोरी चलोरी सखी जाए प्यारे वैकुंठ में देवताओं की दुनिया में यमुना के कंठ में देवताओं की दुनिया में यमुना के कंठ में चलोरी सखी जाए प्यारे वैकुंठ में चलोरी सखी जाए प्यारे वैकुंठ में चलोरी सखी जाए प्यारे वैकुंठ में चलोरी सखी जाए प्यारे वैकुंठ बगिया मी खुशबू की बहार सदा बहारी मौसम में का दरबार गुलाबों की बगिया मी खुशबू की बहार सदा बहारी का दरबार स्वर्गिक मनोहर सांस बसेंगे जहां कंठ में स्वर्गिक मनोहर सांस बसेंगे जहां कंठ में रे सखी जाए प्यारे बैठ जाए सौंदर्य की बर से जहां रंग की खुहा मन मयूर नाचे आनंद रस की बहा सौंदर्य की बरसे से जहां रंग की फुहा बसंत में पत्ता पत्ता झूमाए बाहर बसंत जाए जाए प्यारी वै में। चलोरी सकी जाए प्यारी वै में राधा कृष्ण संग गोप गोपियों मोती की जगमग में स्वर्ण महल मेहन साधे कृष्ण संग गोप गोपियों की रास, श्रीमुति की जगमग में स्वर्ण ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और डॉक्टर एम पी सिंह हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया गुजरात का केदारनाथ का और एक और जगह का भी उन्होंने बताया तो इस तरह के कई छोटी मटी चीज़ें भी होती हैं हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा डिजास्टर हो जाता है उसमें भी हर जगह छोटा बड़ा कोई भी हो लेकिन उसमें हमें पूरी तरह से सावधानी से ही काम करना होता है और वहाँ के प्रशासन को या फिर वहाँ की पुलिस को सबको बताकर हमें मिलकर काम करना है सामुदायिक रूप से जब हम लोग काम करते हैं तो सार्वजनिक हित का काम होता है और सबको बचाया जा सकता है या सबके कल्याण के अर्थ जो चीज़ें बनी हुई हैं उन चीज़ों को हम सबसे पहले उपयोग में ला सकते हैं और कई बार होता है कि हम लोग अपने भावनाओं में बहकर हम सोचते हैं कि मेरे परिवार वाले पहले निकले तो वो भी थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं वहाँ पर सबके प्रति आपको सोचना है और अपना भी ध्यान रखना ही है हमें तो वो करना ही ज़रूरी है और एक मनुष्य होने के नाते हम अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं लेकिन जब बात आती है सार्वजनिक की तो हमें थोड़ा पेशेंस लेके काम करना होता है तो इस बात का हमें ध्यान रखना है तो आइए ऐसे प्राकृतिक आपदाएं तो हम लोग जानते हैं कि किसी पानी से हो रहा है या फिर भूकंप से हुआ या फिर बिजली के झटके से हुआ या फिर मकान गिरने से हुआ लेकिन इन सभी के साथ साथ मानव आपदाएं भी होती हैं मनुष्य निर्मित आपदाएं होती हैं तो वो क्या है इस विषय पर हम लोग अभी डॉक्टर एम पी सिंह से जानेंगे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है और मैं मधुबन रेडियो का धन्यवाद करता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ कि इस अपने माध्यम से सुंदर सुंदर बातों को जन जागरूकता के लिए जनहित और राष्ट्रहित में प्रकाशित करते रहते हैं तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ साथ ही आप सुन रहे हैं अभी आपदा प्रबंधन के बारे में और मानवीय आपदा ये बहुत ही भयंकर आपदा है लेकिन मानवीय आपदा पर आने से पहले मैं ट्रेन एक्सीडेंट का एक उदाहरण देना चाहूँगा जी कि कुछ समय पहले एक रेल एक्सीडेंट हो गया था और उस रेल एक्सीडेंट में मुझे जाने का मौका मिला तो मैंने वहाँ देखा कि कुछ कैजुअल्टीज पाँच पाँच छः छः फुट नीचे जमीन के अंदर दबी हुई थी और एक परिवार के कुछ लोग थे जो उस ज़मीन में धंस गए और उनका एक छोटा सा बच्चा लगभग चार से पाँच साल का बच्चा था वो एक अलग सुंदर खिलता हुआ नजर आया ये प्रकृति का परम परम्परा परमात्मा का उसके कहीं पर कोई खरौच नहीं लगी कहीं पर कोई चोट नहीं लगी लेकिन रो रहा था वो ज़्यादा नहीं बता पाया लेकिन हमने वहाँ पर देखा कि कुछ लोग वहाँ काम करने वाले कम पड़ गए थे इसलिए हमने कुछ वॉलीटर्स को वहाँ के प्रशासन के द्वारा बुलाने की अनुमति दी कि कुछ वॉलीटियर्स जो ट्रेंड हैं उनको बुला लीजिए तो हमने जैसे ट्रेंड वॉल्टियर्स को बुलाया तो उन लोगों का देखा कि वहाँ पर जिनकी चीज़ें थी उनको लेकर के जा रहे हैं जिनके हाथ में घड़ी थी घड़ी उतार रहे हैं जिसकी अंगूठी थी अंगूठी उतार रहे हैं जंजीर ले रहे हैं पॉकेट थी पॉकेट में से अपनी चीज़ों को ले करके और वो चल रहे हैं और जिस कैजुअल्टी ने थोड़ा सा विरोध करने की कोशिश की पहचान लिया उनको तो उनका गला दबा करके उनको मार दिया बड़ा बुरा लगा देख करके कि हम वहाँ पर रेस्क्यू के अंदर किसी आपदा में जो ग्रसित लोग हैं जो दुखी हैं जो पीड़ित हैं जो आसाय हैं जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं आज हमारी मनसा कैसी हो गई है हम कैसे वॉल्टियर्स हैं हम कैसे स्वयंसेवक हैं हम कैसे प्राणी हैं कि मरे हुए व्यक्ति के ऊपर से भी हम उन चीज़ों को ले रहे हैं तो साथियों जो मुझे सुन रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूं कि कभी की सेवा का मौका मिले और कभी प्रशासन की तरफ से आपको कोई कॉल आए या बाढ़ में काम करने के लिए भूकंप में काम करने के लिए ट्रेन एक्सीडेंट में फायर एक्सीडेंट में यदि कहीं पर कोई किसी प्रकार की आपदा में कुछ स्वयं सेवकों को इन्वॉल्व किया जाता है या कुछ अधिकारियों को इन्वॉल्व किया जाता है तो उनकी मनसा ऐसी नहीं होनी चाहिए ये बहुत ही गलत है बहुत ही अनथिकल है और मैं समझता हूँ कि हमें एक मानव होने का परिचय हम नहीं दे पा रहे हैं दूसरा जो मानवीय आपदा की बात कही क्योंकि मैंने बहुत देखा है मानवीय आपदा घरों के अंदर घर टूट रहे हैं घरों में थोड़ी छोड़ी बात पर एक बच्चा है घर से बाहर निकला और वो पीछे से कोई मोटरसाइकिल पर आ गया और वो उस बच्चे को ज्ञान नहीं था वो मोटरसाइकिल से टकरा गया टकराने के बाद में वो इंसान भाग गया पीछे से देखा कि भाई उसका ये तो फलाने का लड़का था अब चार लोग पांच लोग इकट्ठे हुए और उसके घर में जा कर के गाली गलौज करने लगे मारपीट करने लगे और वहाँ पर ताबड़ तोड़ गोलियाँ चल गई चार पांच लोगों की मौत हो गई पुलिस केस हो गए दोनों घर बर्बाद हो गए तो ये इस प्रकार की जो आपदाएँ हैं कि हमें सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर हम थोड़ा सा भी मान के चलो उस बच्चे की थोड़ी चोटी लग गई थी यदि हम आपस में बैठ करके उनके पिता को बुला लेते या दो लोग पड़ोस से बुला लेते और आपसी हम समझौता कर लेते आपसी हम उस पर कोई जुर्माना कर देते दो थप्पड़ मार देते कोई और भी बात कर लेते तो शायद हो सकता है इन घरों का विध्वंस नहीं होता लेकिन छोटे से आवेश में आकर के कि तू कौन की मैं खामा खा अरे आज मेरे बच्चों को मारा है मैं कोई इससे कम थोड़ा ही खाता हूँ मैं तो इससे ज़्यादा खाता हूँ इससे ज्यादा पैसे वाला हूँ इससे ज्यादा मेरी इज्जत है उस आवेश में आने के बाद मैं और वो दो परिवारों ख़त्म हो गए और उसमें कई बार क्या होता है कि जिस बेचारे का जो रास्ते गैल में चलने वाला है जिसका कहीं पर कोई दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं होता है वो भी गोलियों का शिकार हो जाता है तलवारों का शिकार हो जाता है लाठी चाकू का शिकार हो जाता है कुछ लोग बचाने के लिए असामाजिक तत्व होते हैं सोचते हैं कि चलो यार पास पड़ोस की बात है बचा लेते हैं मान जाएंगे लेकिन उनके सिर भी फट जाते हैं तो साथियों निश्चित है एक अच्छा इंसान बनना चाहिए हमें और मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिन बातों पर हमने देखा है कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं सड़क जाम हो जाती है घर टूट जाते हैं परिवार टूट जाते हैं जेल थाने हो जाते हैं पुलिस कचहरी हो जाती हैं और कुछ लोग उनके परिवार के जेल भोगते रहते हैं तो इस अहंकार को हम मारें और मानवीय गुणों को अपनाएं सद्गुणों को अपनाएं ताकि हमें इस प्रकार का मानवीय आपदा जो है वो कहीं भी देख लीजिए किसी भी ऑफिस में देख लीजिए किसी भी घर में देख लीजिए टूटते हुए घरों का कारण है मानवीय आपदा फांसी लगाने सुसाइड करने का स्कूल का बच्चा सुसाइड कर रहा है उसका कारण है मानवीय आपदा कि वो क्या है कि उसकी इज्जत इतनी बड़ी हो जाती है उस बच्चे की कि जरा सा टीचर कुछ कह दे तो वो उसको मैनुपलेट करके घर में बताता है और घर में जैसे ही उसको उल्टा सीधा बताता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो कुछ नहीं सोचते वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे 40 बच्चों की क्लास में और मेरे बच्चे की बेइजती कर दी दो पैसे का टीचर है मैं देखता हूँ उस टीचर को और उस टीचर को रास्ते में पकड़ लेते हैं उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं और उस पर झूठे साँचे एलिगेशन लगा देते हैं इस प्रकार का करना मैं नहीं समझता हूं कि उचित है क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं भगवान का रूप होते हैं कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट होती है तो हर समस्या का समाधान हो जा होता है उस समस्या की तरफ हमें चलना चाहिए देखना चाहिए कि उसमें क्या सच है क्या झूठ है और यदि हम उसको बैठ करके उसको निपटा सकते थे प्रिंसिपल से मिल सकते थे बच्चे को ले के जा सकते थे बच्चे के साम बच्चे और उसकी टीचर के आमने सामने हम बात कर सकते थे उनकी इज्जत बिज़्ज़ती पता नहीं समझ नहीं आती है और उसके पीछे बहुत सारे गलत हो जाते हैं तो मैं जो हमारे युवा साथी है विशेषकर उससे बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे युवा हैं यंग हैं डायनामिक हैं, जिनको जिनके ऊपर हमें हमारे देश को गर्व है जो हमारे देश की धरोहर हैं, यदि वो अपने अहंकार को थोड़ा सा मार लेते हैं और मानवीय गुणों को अपना लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये मानवीय आपदा से बचा जा सकता है जी जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से मानवा मानव आपदाएँ क्या है वो आपने बताया कि कई बार हम लोग इसके इस तरफ फोकस भी नहीं करते हैं नहीं, लेकिन सबसे मेन कारण यही सबसे मेन कारण तो यही है कि मैं नहीं तो आपदाओं में भी साहब आपको बताना चाहूं कि कई बार लोग आ जाते हैं और वो अनायास वो घुसने की कोशिश करते हैं प्रशासन के लोग थोड़ा सा कह देते हैं भाई साहब इसमें ये बैरियर है इसमें नहीं जा सकते बड़े प्यार से समझाते हैं फिर वो कहते हैं कि तू होता कौन तू सीट ये बता बेल्ट नंबर बता तेरा ट्रांसफर करवाता हूँ ये करवाता हूँ वो करवाता हूँ तू जानता नहीं है मैं एम एल लड़का हूँ मैं एम का लड़का हूँ मेरे पापा इंस्पेक्टर है मेरे दादा इंस्पेक्टर है मेरे उस परिवार का मैं हजार बी का जोता हूँ वो वहां तड़ी दिखाने पड़ते हैं तू हमारा नौकर है फिर वहां मतलब बात कोई नहीं थी बात हल्का सा था सिर्फ रोक दिया या कहीं रेलवे ट्रेन रेलवे पाथ पर देख लीजिए ट्रेन या किसी ऑफिस में देख लीजिए या कहीं क्लेरिकल जॉब में देख लीजिए वो कहना है लाइन में आ जाओ इतने पर तो वहाँ पर मतलब हंगामा शुरू हो, हो जाता है <laughs> ये कैसे आ गया वो कैसे आ गया तूने ये कैसे कर दिया तूने इससे पैसे ले ली तू इससे रिश्वत ले ली ये तेरा जीजा लगता है ये तेरा फूफा लगता है इतने में तो वहाँ पर बड़ा हंगामा हो जाता है मतलब कोई भी इंसान सुनने के लिए तैयार नहीं है समझने के लिए तैयार नहीं है और वहाँ पर मैंने शीशा टूटते हुए देखे हैं हाई हो देख, देखते हैं और वहां बहुत सारे लोग मो भी इकट्ठी हो जाती है लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं बात कुछ भी नहीं होती इसको बोलना नहीं आता इसको तमीज़ नहीं है इसको बैठा रखा है ये पागल बैठा रखी है इसको बैठने की इसको कपड़े पहन वो कपड़े पहनने की तहजीब नहीं है बात करने की तहजीब नहीं है इसका ये कर, मतलब बड़ा मानवी बड़ा भयंकर विषय है मानवीय आपदा हर जगह आपको देखने को मिलेगा यदि हम अपनी सूझबूझ का परचय ना दें ज्ञान का हम परचय ना दें तो कहीं पर भी हमारी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मोस्टली हम लोग ये इवन मेरा भी एक्सपीरियंस रहा मुंबई में हम लोग लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो वैसे ही वहां बैठने की तो मारामारी होती है लेकिन उसमें हम लोग थोड़ा भी अगर एडजस्टमेंट नहीं करते हैं या थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं और तो कहीं चीजें ऐसी हो जाती हैं कि वहाँ ट्रेन के अंदर ही लोगों की मारामारी शुरू हो जाती है <laughs> जबकि दोनों को ही ट्रेवल करना है थोड़ा सा बात है बिल्कुल तू जरा सा हल्का सा हो नहीं सकता तू अपने आपको समझता क्या है और मतलब बड़ा वो है नहीं की हमारा परिवार है ये भी किसी का बेटा है ये भी किसी का भाई है ये भी वो सम्मान है और यात्रा तो सभी को दोनों को ही करना, दोनों है, करना और है। कैसे भी करें आपको तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना ही है ऐसे मानवता के भाव, है्यूमैनिटी की जो बात आती है इंसानियत की बात आती है तो जब हम लोग यात्रा कर ही रहे हैं उसी ट्रेन से और बैठना है कुछ पल के लिए एक समझो दो चार घंटा या छः घंटा हम लोग साथ रहेंगे तो क्यों ना वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट की बात आती है या तो आपको थोड़ा सा रखना है या तो वो थोड़ा सा रखें बात एक ही आती है नहीं करते हैं और दूसरा स्मोक करता है तो धुआं भी आपकी तरफ फेंकेगा और है ने आपको संस्कार हैं। आप उससे एक बार प्लीज मुझे थोड़ा सा अच्छा तो तुझा पढ़ा <laughs> आया तू ये करके इस तो प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं कि साहब अनबियरेबल होती है लेकिन करें क्या किसको सुधार सुधारे और क्या करें क्या करें मुझे लगता है ट्रेन वाली जो एक्सपीरियंस है वो सभी को हुआ होगा और इवन हमारे श्रोता भी हास रहे होंगे उन्हें भी कुछ याद आ गया होगा कि सचमुच सही बात है ये जो हो रही है हाँ हम लोग बहुत ज्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकते है लेकिन इतना है कि हम भी थोड़ा पेशेंट रखें और सामने वाले को थोड़ा सा प्यार दे और सम्मानित होकर उनसे अगर बातें करते हैं कई तो, तो कई हक वो गलत समझ लेते हैं सम्मान को भी गलत समझ लेते हैं हाँ नहीं हमारा सम्मान देने का तरीका होता है लेकिन छोटे का सम्मान कर रहे है लेकिन वो कुछ और समझ समझ हैं। लेते हैं लेकिन फिर भी अगर शुरुआत प्रेम से किया जाए तो बात कहीं ना कहीं जो है निकल कर अच्छी आ जाती है और ये ना सोचे कि वो क्या सोच रहा है क्योंकि आपको यात्रा करना है किसी भी व्यक्ति के साथ में तो उस यात्रा में हमें एक सहपाती है हमारी यात्रा के संगी है वो समझ के हमें एडजस्ट होके चलनी है तो शुरुआत में हम ही अगर प्यार देना शुरू करें हम ही एडजस्ट करना शुरू करते तो चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है कुछ देर के बाद सब अपने आप ही सही हो जाता है, है। और शुरुआत में ही जैसे आप एंट्री करते हो बैठने तक की बात आती है वहाँ पर ही मुश्किलें आती हैं <laughs> थोड़ा सा उस 10-15 मिनट की जो बात है उस समय आपको मैनेज करना होता है उसके बाद तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं टीसी वगैरह भी आ जाते हैं और जो चीज़ें आपकी हैं तो वो आपको मिलनी है मिलनी है। तो कहीं कहीं चीज़ें जो है हो सकता है कि हमारे हिसाब किताब की बात हो जाती है लेन की बात हो जाती है उस वजह से भी चीज़ें जो है अन डिसेबल होती हैं होती हैं तो चलिए कोई बात नहीं हम चाहेंगे कि यात्रा करें करें सुखद और एक दूसरे को प्यार कई बार, बार हो जाता है, है है क्षेत्रवाद की बात की बात होती वही पर बुढ़ा जाए खांसी करते हुए जिसको जुकाम हो रहा हो या कोई और हो तो उसका और होगा लेकिन समझने के लिए समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं तो मेन है कि जिस तरह से आप सोच सक सोच रखते हैं या आपकी मनोभाव क्या है वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है आप अगर पहले से अपने मनोभाव में शांति का भाव रख के काम करेंगे तो नेचुरली चीज़ें थोड़ी देर में सिमट जाएगी और अगर आप भी क्रोधित हो जाएंगे सामने वाला भी ऑलरेडी क्रोधित है सामने वालों के पास भी पेशन नहीं और आप भी पेशन नहीं रख रहे तो चीज़ें जो है थोड़ा लंबा चलता है और खिटपिट चलती हैं तो लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करने के लिए आप पहले से ही अगर शांति का भाव रखते हैं तो चीज़ें जो है बहुत आसानी से और सुखद बन जाती तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूँ आप सभी को ये डॉक्टर साहब ने जो इन्फॉर्मेशन दिया जो जवेयरनेस की बात उन्होंने बताया और जो रेस्क्यू की बातें उन्होंने बताई मैं चाहूँगा कि उन्हें एक बार रिपीट कर ले अपने मन में और दूसरों तक भी ये बातें बताइए कि रेडियो मधुबन के माध्यम से हमने ये बातें आज सुनी थी ऐसे करके आप दूसरों को भी बताइए जो रेडियो पर नहीं है या इस वक्त आपके परिवार में से कोई रेडियो नहीं सुन रहा है आप सुन रहे हो तो आप उन्हें ज़रूर बताइए क्योंकि ये काम की चीज़ें ये फिर फिर रिपीट नहीं होती हैं कभी कभी आपको लगता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए था तो आप इसे रिकॉर्ड भी कर ले सकते हैं और दूसरों को सुना भी सकते हैं तो, मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही करते होंगे और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके पास जब भी इस तरह की मुश्किलें आए तो आप फ़ोन कर सकते हैं ऐसे जगह पे जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले और कुछ नंबर होते हैं आपके आस में आपके नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है या फिर जो एमरजेंसी नंबर होते हैं उन्हें अपने पास हमेशा रखिए एम्बुलेंस की नंबर होते हैं वो सारी एक जैसे कि हम लोग अपने पर्स में जो चीज़ें पैसे रखते हैं कार्ड्स रखते हैं उसी तरह ये इमरजेंसी नंबर भी आप अपने पास रखिए ताकि आप उन चीज़ों का सही समय पर इस्तेमाल कर सकें तो चलिए आपका स्वस्थ आपका जीवन सुखमय रहें ऐसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से एमपी सिंह जी को बहुत सारी शुभकामनाएं बहुत सारी दुआएं हमारे साथ इस रेडियो प्रोग्राम में समय की मांग में आकर अपने विचार शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार आप सभी का और विशेषकर आभार रेडियो मधुवन का <laughs> चलिए श्रोताओं आज के एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले संडे इसी तरह कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुवन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कुर तुझे घड़िया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 मी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी दम भर का ये फसाना पल भर की ये कहानी हर सांस साथ अपने पैवाम ला रहा है हर सांस साथ अपने